23वा अध्याय पुना भगवती स्तुति कहती है हरे हे ओम माम हिरणनगरवह समवर्तता अग्रै भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सधा धार प्रदेविन्द्या मोतेय मां कस्मै देवायह विखाविधेम अर्थात परमात्मा सोने के गर्भ में रहे परमात्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए परमात्मा सबको उत्पन्न करने वाले हैं परमात्मा सबके एकमात्र पालक हैं परमात्मा ने पृथ्वी को धारण किया परमात्मा ने उत्तम स्वर्ग को धारण किया है परमात्मा के अलावा अन्य किस देव के लिए हविका विधान करें हविको प्रजापति देव हेतु उपयाम में ग्रहण किया है यह आपका इष्ट स्थान है हम आपको इसमें ग्रहण करते हैं यह आपका मूल स्थान है सूर्य आपकी महिमा है दिन आपकी महिमा का सूचक है समवस्त्र आपकी महिमा का सूचक है वायु आपकी महिमा के सूचक हैं अंतरिक्ष लोक आपकी महिमा के सूचक हैं स्वर्ग लोक आपकी महिमा के सूचक हैं महिमाशाली प्रजापति के लिए स्वाहा सब देव गणों के लिए स्वाहा जो परमात्मा प्राण से जगत के अधिष्ठाता हैं जो परमात्मा जल से जगत के अधिष्ठाता हैं जो परमात्मा महिमाशाली हैं जिन परमात्मा से महिमाशाली जग उत्पन्न हुआ है जो परमात्मा दोपायों के स्वामी हैं जो परमात्मा चौपायों के स्वामी हैं उनके अलावा हम किस देव के लिए हवि का विधान करें हवि गो प्रजापति के लिए उपयाम में ग्रहण किया गया है आप प्रजापति की इष्ट हैं इसलिए आपको ग्रहण किया गया है यही आपका मूल स्थान है चंद्रमा आपकी महिमा है आप रात्रि की महिमा हैं संवत्सर की महिमा हैं आपकी महिमा पृथ्वी है अग्नि आपकी महिमा है नक्षत्रों में जो महिमा है वह आपकी ही है चंद्रमा में जो तेज है महिमा है वह आपकी ही है आपकी उस महिमा के लिए स्वाहा प्रजापति के लिए स्वाहा देव गणों के लिए स्वाहा जैसे सूर्य स्वर्ग लोक को प्रकाशित करते हैं सूर्य जैसे अपने चारों ओर के ग्रहों को जोड़़ते हैं वैसे ही यजमान यज्य के सारे साधनों को जोड़ते हैं। मनुष्य के बाहन के घोड़े जोतने की तरह, ह ले जाने ह तो में कामना पूर्वक हविनामक घोड़े जोती तथा, दृष्णु नामक घोड़े को रथ में जोतने की कृपा कीजिए। जब यहाँ अश्व जो वायव के समान वेगबान है इंद्र के प्रियजल को प्राप्त होता है, तभी यजमानों को चाहे कि अपने लिए उसी मार्ग से उस अश्व को लौटा दें हे यज्ञ रूपी अश्व अश्वगण गायत्री छंद से आपको आंजते हैं यह यज्ञ रूपी अश्व रुद्रगण त्रिष्टुप छंद से आपको आंजते हैं यज्ञोपवीअस्वा आदित्य गण जगति छंद से आपको आजते हैं भूलोक में स्थित देव से अनुरोध है कि वे इस हवि को ग्रहण करने की कृपा करें अंतरिक्ष में स्थित देव से अनुरोध है कि वे इस हवि को ग्रहण करने की कृपा करें स्वर्गलोक में स्थित देव से अनुरोध है कि वे इस हवि को ग्रहण करने की कृपा करें प्रजापति में स्थित देव से अनुरोध है कि वे इस हवि को ग्रहण करने की कृपा करें देव गण में स्थित देव से अनुरोध है कि वे इस हवि को ग्रहण करने की कृपा करें कृपया बताएं कि कौन अकेला विचरता है कौन बार-बार उत्पन्न होता है शांति की औषधि क्या है बीज बोने के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है सूर्य अकेले विचरते हैं चंद्रमा बार-बार उत्पन्न होता है अग्नि शीतल की औषधि है भूमि बीज बोने का सबसे विशाल क्षेत्र है यजमान पूछते हैं कि सबसे पहले किसका चिंतन करना चाहिए यजमान पूछते हैं कि सबसे बड़ा कौन है यजमान पूछते हैं कि सबसे बड़ा रक्षक एवं शोभा धारक कौन है यजमान पूछते हैं कि सबके रूपों को निगल जाने वाला कौन है स्वर्गलोक के बारे में सबसे पहले चिंतन करना चाहिए अश्व सब में विशाल है पृथ्वी सबसे बड़ी रक्षिका है पृथ्वी सबसे ज्यादा शोभा धारणने वाली है रात्रि अपने अंधेरे से सबको छिपाकर रखने वाली है वायु हमें परिपक्वता प्रदान करे वायु काली गर्दन वाली अग्नि दे बटवृक्ष चमस प्रदान करे साल मले वृक्ष बड़ोतरे प्रदान करे यह शक्तिमान सर्वव्यापक है आनंददायक है अग्नि चारों चरणों में जीवों को पोसे अग्नि आगमन की कृपा करे बिना काले याने सफेद अश्व हमारी रक्षा करने की कृपा करें आगण के लिए नमन रस्मियों से यज्ञ रूपी रथ की प्रशंसा होती है किरण रूपी अश्वों के यज्ञ रूपी रथ की प्रशंसा होती है यज्ञ में उत्पन्न जल में शोभा पाते हैं ब्रह्मा की प्रशंसा सोम को आगे करने के कारण होती है यह यज्ञ ऊर्जा आप स्वयं बलवान हैं आप अपने शरीर को फलेभूत कीजिए आप स्वयं यज्ञ से विस्तृत होए आप पदार्थों से जुड़िए उन्हें प्राणवान बनाने की कृपा करें आपकी महिमा कभी भी नष्ट न हो परम शक्ति न मरती है न छीण होती है परम शक्ति देवताओं के मार्ग से जाती है परम शक्ति सुगम पथ से वहां पहुंचती है जहां अच्छे कर्म करने वाले लोग रहते हैं वहां सविता देव स्वयं उसे धारण करते हैं अग्नि रूपी पशु से देवताओं ने यजन किया जिसमें अग्नि है वही उस इस श्लोक में, है इस में है जीतता है और जीतेगा यजमान इस यज्ञ को अपनाए वायु रूपी पशु से देवताओं के लिए यजन किया जिसमें वायु प्रबल है वह जीतता है और जीतेगा यजमान इस ज्ञान को अपनाए सूर्य रूपी पशु से देवताओं ने यज्ञ किया जिसमें सूर्य तत्व की प्रधानता होती है वही जीतता है और जीतेगा यजमान इस ज्ञान को अपनाए प्राण के लिए स्वाहा अपान के लिए स्वाहा प्राण के लिए स्वाहे अम्बे हे अंबिके आप हमें किसी अप्रिय स्थिति में न ले जाएं हे अंबालिके आप हमें किसी अप्रिय स्थिति में न ले जाएं ठंडी अग्नि कापील पेड़ की समाधियों या संविधाओं पर पड़ी है ठंडी अग्नि श्रेष्ठ हव्यों के साथ ठंडी पड़ी हुई है आप गणों के स्वामी हैं आप गणपति का आवाहन करते हैं आप प्रियो के बीच प्रिय हैं हम आप प्रियपति का आवाहन करते हैं आप निधियों के बीच प्रिय हैं हम निधिपति का आवाहन करते हैं जगत को आपने बसाया है आप हमारे होइए आप संसार के गर्भधारी हैं हम आपकी इस गर्भधारण क्षमता को जानें यज्ञ शक्ति और देव शक्ति दोनों से उम्मीद है कि वे अपने चारों पैरों का प्रसार करने की कृपा करें दोनों शक्तियां स्वर्ग लोक एवं पृथ्वी लोक में व्याप्त रखने की कृपा करें दोनों शक्तियां बलवान हैं वे हमें बलशाली बनाइए हमें वीरवान बनाइए हमारे लिए शक्ति और शौर्य धारण करें हे परम शक्ति आप दुष्टों का दमन करने वाले हैं आप शक्तिमान हैं जो व्यक्ति स्त्रियों से अपनी आजीविका कमाते हैं अपना भोजन पाते हैं आप उनको प्रदाण दीजिए यह जलपक्षी की भांति प्रसन्नतादाई निदान करता है यह जलतेजमय है या तेजस्वी जल कलकलनिदाद करता है यह जलशक्तिधारी है ऊपर उक्त तेज के प्रभाव से बोलने के इच्छुक मोह पक्षी की तरह निरंतर सबल करते हैं उनसे निवेदन है कि वे यज्ञ के बारे में निरर्थक बात न करें हे यजमान आपके माता और पिता वृक्ष के आगे के भाग से ऊर्ध्व गति पाते हैं ऊर्ध्व लोक से आपके पूर्वज बादल से बरसा करके शोभा बढ़ाते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानव वे कहते हैं हम आपसे प्रसन्न हैं आपके माता और पिता वृक्ष के आगे के भाग पर खेलते हैं आप बोलने के अधिक इच्छुक प्रतीत होते हैं आप अधिक मतवाले से बोलिए हे प्रजापते आप इस राष्ट्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाए हे प्रजापते जैसे किसी भार को पर्वत पर पहुंचाकर प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार हम राष्ट्र को ऊंचाई पर पहुंचाकर प्रसन्न होते हैं जैसे ठंडी हवाओं के बीच से किसान अन्न को साफ करते हैं उसी प्रकार प्रजापति की कृपा से हम राष्ट्र को पवित्र करें पुनः भगवती स्ృతి कहती है हरे हे ओम ओम ऊर्ध्वमेना मतप्रयताद्गिरौ भारघं हरन्नेव आधास्यं मध्यामे जतु सेते वाते पुनन्नेव अर्थात हे प्रजापते आप इस राष्ट्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं जैसे भार को पर्वत पर पहुंचाकर प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार हम राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाकर प्रसन्न होते हैं जैसे ठंडी हवाओं से बीज से किसान अन्न को साफ करते हैं उसी प्रकार प्रयापद की कृपा से हम राष्ट्र को पवित्र करें पुरा भगवती श्रुति कहती है हरे हे ओम ओम यदस्य अवम होमेद्याह क्रध स्थूलमोपातस मस्का वेदस्य एजतो गोसाफे साकुलाविभ अर्थात यह यज्ञज्ञ पाप भेदक है यह यज्ञज्ञ दुष्ट नाशक है इस अग्नि की स्थूल पृथ्वी पर स्थापना हो जाती है यह ब्राह्मण क्षत्रिय आदि धर्म रूपी गाय के चरणों में खुरों की तरह सुशोभित होते हैं